जो हाथ उठाएगा खड़ा वह हाथ आप गल जाएगा वह हाथ आप गल जाएगा सीता के सत के ज्वाला में पापी सदेह जल जाएगा सीता के सतके के ज्वाला में पापी सदेह जल जाएगा इस कारण तुझे चिताते हैं तो पतिव्रता का छाप न ले रावण के नाये अहिरावन अपने माथो पर पाप न ले रावण के नाये अहिरावन अपने माथे पर पाप न ले यही अवसर है जागचेत अन्यथा बहुत पछताएगा घर सहित कुल सहित सैन्य सहित अतिशीघ्र नष्ट हो जाएगा घर सहित कुल सहित सैन्य सहित अतिशीघ्र नष्ट हो जाएगा यह देवी यह देवी मैया जिनका तू पूजन करता है जिनका तू पूजन करता है ले जिनके आड़ आज मठ में हिंसा का अर्जन करता है ले जिनके आड़ आज मठ में हिंसा का अर्जन करता है वे जान रही सब समझ रही अन्याय नहीं कर सकती है वह जान रही सब समझ रही अन्याय नहीं कर सकती है सीता से सी सती साध्वी का सौभाग्य नहीं हर सकती है सीता से सती साध्वी का सौभाग्य नहीं हर सकती है इसलिए फिर समझ यदि तेरी इच्छाए पाप कमाएंगे तेरी इच्छाएं पाप कमाएंगे तो अभी यही देवी तुझ पर चंडी बनकर चढ़ जाएगी तो अभी यही देवी तुझ पर चंडी बनकर चढ़ आएगी सुने सुमित्रा तनय के इस प्रकार जब बेन अहिराव कहने लगा की कही कहावत है इस समय ध्यान में आती है है तमाम जल जाती है, पर ऐठ न उसके जाती है मरने को खड़ा हुआ है पर अपने ही हा के जाता है आ चुका काल के मुँह में है फिर भी बकबास लगाता है अच्छा तू तो अकड़ दिखाए जा मुँह तेरे मुझे न लगना है जो यमपुर जाने वाला है संवाद न उससे करना है इतना कह दो तुम दोनों से मरने की घड़ी आ रही है इस कारण देवी के सम्मुख पूछे यह बात जा रही है अंतिम अभिलाषाए क्या है उनको वर्णन कर सकते हो अन्यथा प्यारा हो जो तुमको उसका सुमिरन कर सकते हो राघविंद्र रघुवंश मढ़ी थे इस क्षण तक मौन अब बोले कर दे प्रकट अतिशय प्यारा कौन यो तो भाई श्री भरत लखन राघव के जुगल भुजाए हैं कई कई कौशल्या दोनों जीवन दात्री माताए हैं पर आज ध्यान में हनुमत है सीता का जो दुलारा है सुमिरन समय उसी का है वही प्राणों से प्यारा है सुमिरन समय उसी का है वही प्राणों से प्यारा है देवी की आखे भरे पुलक उठा सब गात कहते कहते रुक गए मानो वे कुछ बात अ रावण समझा इन्हें देर नहीं स्वीकार खाना निज कर में उठा बोला यो ललकार मैया कुछ दुखी हो रही है इस कारण देर नहीं अच्छे इस कारण देर नहीं अच्छी बल देने का अवसर आया अब व्यर्थ बेर नहीं अच्छी है धन्य तुम्हारा यह शरीर जो देवी की बलि चढ़ता है ऐसा अच्छा संयोग भला क्या कहीं सहज मिल सकता है देवी अब मुस्का पड़े खुद को सके न रोक मुस्काे रघुनाथ भी यह आश्चर्य धीरे धीरे मूर्ति का हुआ विचित्राकार प्रभु के आंखों से मिला उन नये दो तार तब फिर प्रभु बोले हा सुन ले हनुमत ही आज सहारा है सुमिरन समय उसी का है वही प्राणों से प्यारा है हनुमत के होते राघव को कोई बीतता नहीं सकता रावण अ रावण तो क्या यम तक भी न डरा सकता है राक्षस झुलसा ही पड़ाम सुन रघुवर के बोल उत्तर में कहने लगा अपना खाड़ा तोल हनुमत कैसा हनुमत कपिदल में वह तो सोता है तुम दोनों उसको रोते हो वह तुम दोनों को रोता है भावना छोड़ दो सीता के सत उसका जहां आएगा संस्मरणों का भी मरण अभी तिर ही हो जाएगा इस कारण फिर कहता हूँ मैं बड़भागी हो मरता है ऐसा है अच्छा संयोग भला क्या कही सहज मिल सकता है अठहास कर देवी भले प्रकार इधर लखन रघुनाथ भी का मार खाड़ा ऊपर को उठा बढ़ी जबी खलनाद तभी किसी के हाथ ने पकड़ा पीछे हाथ देखा सबने खड़े हैं वीर अंजनी लाल जय राघव की गरज से काप उठा पाताल प्रकट रूप में दास ने प्रभु को ना कर माथ लात मार कर भूमि पर गिरा दिया खलनाथ राक्षस दौड़े चारों दिस से ले अभी उठा अहि को लांगुल बढ़ा तब कपिवर ने जट बाँध दिया अहि को सिर चून चूर चूर चपल निश्चरों को चुटके में चुटपुट करते थे जगपति के सम्मुख हो कपिपति जग के पीड़ा को हरते थे बजरंगी जंगी दुष्टों को दलता है अकेला बजरंगी जंगी दुष्टों को दलता है अकेला नए चाव से नए नए ताव दाव से करता उठ भेड़ घेर घेर के अटकाव से बजरंगी जंगी दुट्टों को दलता है अकेला नए चाव से नए ताव दाव से कभी मुक्को से यम पुर था उन्हें कभी लातों से मही पर सुलाता ऊे खल में खलभल हलचल खल चल डाल के उलझाव से बजरंगे जंगे दुष्टों को डलता खे यकी नए चाव से नए से व धाव से कभी माथों से माथे लड़ा मारता कभी ऊपर उठा कर गिरा मारता राघव की जय प्रतिवार पुकार सरल स्वभाव से बजरंगे जंगे दुष्टों को दलता है अकेला नाव चाव नए चाव से नए नए ताव दाव से बजरंगी जंगे दुष्टों को दलता है अकेला बजरंगी जंगे दुष्टों को दलता है कुछ हत्याहत हुए कुछ आगे प्रभु चरणों को दास ने तब देखा आलाद बंधन से लांगुल के को खोल बोले उससे दुष्ट उठ खाड़े की अब तो